श्री श्रीमदभागवत महापुराण दसमस्क अथकष्टीतमोध्याय भगवान की संतति का वर्णन तथा अनुरुद्ध के विवाह में रुक्मी का मारा जाना श्रीशु कुच एक कृष्णस पुत्रांदस दशा बला आजी जनन वमान पिता सर्वात्म संपदा श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षेद भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक पत्नी के गर्भ से दस दस पुत्र उत्पन्न हुए वे रूप बल आदि गुणों में अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से किसी बात में कम न थे गृह राजपुत्रोर्चित श्रेष्ठम सत स्व स्व न या देखती कि भगवान श्री कृष्ण हमारे महल से कभी बाहर नहीं जाते सदा हमारे ही पास बने रहते हैं इससे वे यही समझती हैं कि श्री कृष्ण को मैं ही सबसे प्यारी हूँ परीक्षित सच पूछो तो वे अपने पति भगवान श्री कृष्ण का तत्व उनकी महिमा नहीं समझती थी चार्वज को संवदनायत बाहु ने सप्रेम सरस्वी सवीक्षित सम्मोता भगवत नमनो विजे तुम स्विभ्रमस्कर वे सुन्दरिया अपने आत्मानंद में एक रस स्थित भगवान श्री कृष्ण के कमल कली के समान सुंदर मुख विशाल बाहू कर्णस्पर्शी नेत्र प्रेम भरी मुस्कान रसमयी चितवन और मधुरवाणी से स्वयं ही मोहित रहती थी वे अपने श्रिंगार संबंधी हाव भावों से उनके मन को अपनी ओर खींचने में समर्थ न हो सकी मायावलो कल बदत भावहारी भूमंडल प्रहित सौरत मंत्र पत्न्यस्तुड सहस्त्र मनंग वाण करने नशे को। वे से से अधिक थी अपनी मंद मंद मुस्कान और चित्वन से युक्त मनोहर भावों के इशारे से ऐसे प्रेम के बाढ़ चलाती थी जो काम कला के भावों से परिपूर्ण होते थे परंतु किसी भी प्रकार से इन्ही साधनों के द्वारा दे भगवान के मन एवं इंद्रियों में चंचलता नहीं उत्पन्न कर इथं सकीग आशावलोकन संघमला परीक्षित ब्रह्मा, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता भी भगवान के वास्तविक स्वरूप को या उनकी प्राप्ति के मार्ग को नहीं जानते उन्हीं रमा रमन भगवान श्री कृष्ण को उन स्त्रियों ने पति के रूप में प्राप्त किया था अब नित्य निरंतर उनके प्रेम और आनंद की अभिवृद्धि होती रहती थी और वे प्रेम भरी मुस्कुराहट मधुर चितवन नव समागम की लालसा आदि से भगवान की सेवा करती रहती थी प्रद्युत गाद शौच तांबूल श्रमण भी जन गन्ध माल्य प्रसाद दास सता दास्यम उनमें से सभी पत्नियों के साथ सेवा करने के लिए सैकड़ों दासियां रहतीं। फिर भी जब उनके महल में भगवान पधारते तब वे स्वयं आगे जाकर आदर पूर्वक उन्हें लिवा लाती श्रेष्ठ आसन पर बैठाती उत्तम सामग्रियों से उनकी पूजा चरण कमल पखारती पान लगाकर खिलाती पांव दबाकर थकावट दूर करती पंखा झलती इत्र फूलेल चंदन आदि लगाती फूलों के हार पहनाती केश सवारती सुलाती स्नान कराती और अनेक प्रकार के भोजन कराकर अपने हाथों भगवान की सेवा करतीसा जाता अष्ट महेश तत्पुत्र प्रदुमनाधी गृहा मिते चारुदेष सुधेषण चारुदेहश्चवा चारुचारुगुप्त भद्रचारु तथा पर चारु चंद्रो विचारुश चारुश्च दस मोहरे प्रद्युम न प्रमुखा जाता रुक्मण्या परीक्षित मैं कह चुका हूं कि भगवान श्रीकृष्ण की प्रत्येक पत्नी के दस दस पुत्र थे उन रानियों में आठ पटरानिया थी जिनके विवाह का वर्णन मैं पहले कर चुका हूँ अब उनके प्रद्युम्न आदि पुत्रों का वर्णन करता हूँ रुक्मणी के गर्भ से दस पुत्र हुए प्रद्युम्न चारुदेशन सुदेशन पराक्रमी चारुदेह सुचारु, चारुगुप्त भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु और दसवा चारु। ये अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से किसी बात में कम न थे भानुसु भानु शर्भाु प्रभाथ चंद्रभानु बृहु चंद अतिथाष्टम श्रीभानु प्रतिभाुच सत्यत्मजाद सांब सुत्रुजिशतजीत शतज्जिच सहस्रजी विजयस्तत्र के वसुम द्रविण क्रतु जाता से सांबाद्याता सत्य भा के भी दस पुत्र थे भानु सुभानु स्वरभानु प्रभानु भानुमान चंद्रभानु बृहद भानु, अतिभानु श्रीभानु और प्रतिभानु जाम्बवती के भी सादि दस पुत्र थे सांब सुमित्र पुरुजित सतजित सहस्त्रजित, विजय चित्रकेतु वसुमान द्रविण और क्रतु ये सब श्री कृष्ण को बहुत प्यारे थे वीरश्चंद्रोश्वसेसनशित्र गुरु गृश आम शुरु श्रीमान कुंतीजीते सुग्नजीते सत्य के भी दस पुत्र हुए वीर चंद्र अश्वसेन चित्र वेगवान वृष आम शंकु वचु और परम तेजस्वी कुंती। कवि कुर्षो वीर सुबाह कालिंदी के दस पुत्र थे श्रुत कवि वृष वीर सुबाहु भद्र शांति दर्श पूर्णमास और सबसे छोटा सोमक प्रघोषो गात्र बल प्रबल उर्ध्वगः माद्या महाशक्ति सह पराजितः मध्य देश की राजकुमारी लक्ष्मणा के गर्भ से प्रघोष गात्रवान सिंह बल प्रबल ऊर्धग महाशक्ति सह ओज और अपराजित का जन्म हुआ वृको हर्षो नीलो वर्धनोन्नाद महाश पावनो वह निर्मित बृन्दात्मजा मित्र बृंदा के पुत्र थे वृक हर्ष अनिल वर्धन अन्नाद महाश पावन और छु संग्राम जिदिह से नूर प्रहरण ऋझ सुभद्रो भद्राजा यु सत्यक भद्र के पुत्र थे संग्राम जीत बृहस्सेन शूर प्रहरण अरिजीत जय सुभद्र वाम आयु और सत्य दीप्तिमास्तामृतप्ताध्याणनया हरे प्रद्युमला जाद्धुन जुग्म महाबल प्रत्याम तो नाम राजना जटे पुरे पौत्राचोटिप मातर कृष्ण जाताश इन पटरानियों के अतिरिक्त भगवान की रोहिणी आदि सोलह हजार एक सौ और भी पत्निया थीं उनके दिप्तिमान और ताम्र तप्त आदि दस दस पुत्र हुए रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न का मायावती रति के अतिरिक्त भोजकट नगर निवासी रुक्मी की पुत्री रुक्मवती से भी विवाह हुआ था उसी के गर्भ से परम बलशाली अनिरुद्ध का जन्म हुआ परीक्षित श्री कृष्ण के पुत्रों की माताएं ही सोलह हजार से अधिक थीं, इसलिए उनके पुत्र पौत्रों की संख्या करोड़ तक पहुंच गई राजोआच कथम रुक्म हरिपुत्रा प्रादादु युधे कृष्ण परिभूतस्तम हंतु रतीक्षते एक विद्वन दिथ राजा परीक्षित ने पूछा परम ज्ञानी मुनीश्वर भगवान श्रीकृष्ण ने रणभूमि में रुक्मी का बड़ा तिरस्कार किया था इसलिए वह सदा इस बात की घात में रहता था कि अवसर मिलते ही श्री कृष्ण से उसका बदला लूं और उनका काम तमाम कर डालूं। ऐसी स्थिति में उसने अपनी कन्या रुक्मती अपने शत्रु के पुत्र प्रद्युम्न जी को कैसे व्याह दी कृपा करके बतलाइए दो शत्रुओं में श्री कृष्ण और रुक्मी में फिर से परस्पर वैवाहिक संबंध कैसे हुआ अनागतम अतीतम च वर्तमान सम्यक् पश्यन्ति योगिनः आपसे कोई बात छिपी नहीं है क्योंकि योगी जन भूत भविष्य और वर्तमान की सभी बातें भली जानते बात हैं उनसे ऐसी बातें भी छिपी नहीं रहती जो इंद्रियों से परे हैं बहुत दूर हैं अथवा बीच में किसी वस्तु की आड़ होने के कारण नहीं दिखतीवाचन स्वयं भरे साक्षाद कहते हैं साक्षात प्रद्युमान कामदेव थे उनके सौंदर्य और गुणों पर रीछ कर रुक्मवती ने स्वयंवर में उन्हें को वर्माला पहना दी प्रद्युम्न जी ने युद्ध में अकेले ही वहां इकट्ठे हुए नरपतियों को जीत लिया और रुक्मती को हर लाए यद्यप्युस्मरण वैरम रुक्मे कृष्ण अवमान भागिने सो प्रियम यद्यपि भगवान श्री कृष्ण से अपमानित होने के कारण रुक्मे के हृदय की क्रोधाग्नि शांत नहीं हुई थी वह अब भी उनसे वैर गाठे हुए था फिर भी अपनी बहन रुक्मी को प्रसन्न करने के लिए उसने अपने भांजे प्रद्युम्न को अपनी बेटी दी। राजन् चारुमतिं परीक्षित दस पुत्रों के अतिरिक्त रुक्मणी जी के एक परम सुंदरी बड़े बड़े नेत्रों वाली कन्या थी उसका नाम था चारुमती कृतवर्मा के पुत्र बली ने उसके साथ विवाह किया दोहित्राया धर्मम तद्यौन स्ने परीक्षित रुक््मी का भगवान श्रीकृष्ण के साथ पुराना वैर था फिर भी अपनी बहन रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए उसने अपनी पौत्री रोचना का विवाह रुक्मणी के पौत्र अपने नाती दौहित्र अनिरुद्ध के साथ कर दिया यद्यपि रुक्मी को इस बात का पता था कि इस प्रकार का विवाह संबंध धर्म के अनुकूल नहीं है फिर भी स्नेह बंधन में बंध कर उसने ऐसा कर दिया तस्मिन्भ्यु राजन रुक्मणी राम केशव भोजम सांब प्रद्युम का अनिरुद्ध के विवाहोत्सव सम्मिलित होने के लिए भगवान श्रीकृष्ण बलराम जी रुक्मीजी प्रद्युम सांब आदि द्वारिकावासी भोजकट नगर में पधारे निवित्त उद्वाहे कालिंग प्रमुखा नृपा दृप्तास्ते प्रोचुर बलमक्षय अक्ष जब विवाहोत्सव निर्विख्न समाप्त हो गया तब कलिंग नरेश आदि घमंडी नरपतियों ने रुक्मी से कहा कि तुम बलराम जी को पासों के खेल में जीत लो। हे हम राजन, तो राजन जी के को पासे डालने तो आते नहीं परंतु उन्हें खेलने का बहुत बड़ा व्यसन है उन लोगों के बहकाने से रुक्मी ने बलराम जी को बुलवाया और वह उनके साथ चौसर खेलने लगा शतम् सहस्रमुतम रामस्तत्र तम तो रुक्म्या कालिंग प्रा संलम दंतान्दर से अन्न चय नाम बलराम जी ने पहले सौ फिर हजार और इसके बाद दस हजारों का दांव लगाया। उन्हें रुक्मी ने जीत लिया। रुक्मी की जीत होने पर कलिंग नरेश दांत दिखा दिखा कर ठहाका मार कर बलराम जी की हंसी उड़ाने लगा बलराम जी से वह हंसी सहन नहीं हुई वे कुछ चिड़ गए ततोलक्ष रुक्म गृहनाद्राजय बलह रुक्मी इसके बाद रुक्मी ने एक लाख मुहरों का दांव लगाया उसे जी ने जीत लिया परंतु रुक्मी धूर्तता से यह कहने लगा कि मैंने जीता है मनभित श्रीमान समुद्र युह परि जाो नरबुधम इस पर श्री बलराम जी क्रोध से तिल उनके हृदय में में इतना छोब हुआ मानो पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार आ गया हो उनके नेत्र एक तो स्वभाव से ही लाल लाल थे दूसरे अत्यंत क्रोध के मारे वे और भी धक उठे अब उन्होंने दस करोड़ मुहरों का दाव रखा तम चापे जितो धर्मेण छलमाश्रित रुक्मे जित् मयात्रे में तो प्रहसनिका इस बार भी द्योत नियम के अनुसार बलराम जी की ही जीत हुई परंतु रुक्मे ने छेषज्ञ कलिंग ने आदि सभासद इसका निर्णय कर दे तदा ब्रभिन्न भो वाणी बल नही वह जितो ग्रह धर्म तो वचने नही वह रुक्मी वदतु वही उस समय आकाशवाणी ने कहा यदि धर्म पूर्वक कहा जाए तो बलराम जी ने ही यह धाव जीता है रुक्मी का यह कहना सरासर झूठ है कि उसने जीता है संकर्षण परिहसन बभा से का नचो एक तो रुक्मी के सिर पर मौत सवार थी और दूसरे उनके साथ ही दुष्ट राजाओं ने भी उसे उभार रखा था इससे उसने आकाशवाणी पर कोई ध्यान न दिया और बलराम जी की हंसी उड़ाते हुए कहा यम को अक्षय दिव्यंतो वाणे च न भाषा बलराम जी आखिर आप लोग वन वन भटकने वाले ग्वाले ही तो ठहरे आप पासा खेलना क्या जाने पासों और बाणों से तो केवल राजा लोग ही खेला करते हैं आप जैसे नहीं रुक्म रुक्मिणीक्षिप्तो राजोपहा क्रोध परिधमोद्यम्य जखने तम निम्न संसदे रुक्मी के इस प्रकार आक्षेप और राजाओं के उपहास करने पर बलराम जी क्रोध से आग बबूला हो उठे उन्होंने एक मुद्गर उठाया और उस मांगलिक सभा में ही रुक्मी को मार डाला तरसा दंतालपाति पहले कलिंग नरेश दांत दिखा दिखा कर हंसता था अब रंग में भंग देखकर कर वहां से भागा परंतु बलराम जी ने दस ही कदम पर उसे पकड़ लिया और क्रोध से उसके दात तोड़ डाले अन्य निर्भिन्नता बले न परिघाता बलराम जी ने अपने मुद्गर की चोट से दूसरे राजाओं की भी बाह जांग सिर आदि तोड़ फोड़ डाले वे खून से लथपथ और भयभीत होकर वहाँ से भागते बने निहित रुक्मणी श्याल नाब्रवीत साधा हुआ रुकमणि भले हो राजनसेंग भयाधरी परीक्षित भगवान श्री कृष्ण ने यह सोचकर कि बलराम जी का समर्थन करने से रुक्मणी जी अप्रसन्न होंगे और रुक्मी के वध को बुरा बतलाने से बलराम जी रुष्ट होंगे अपने साले रुक्मी की मृत्यु पर भला बुरा कुछ भी न कहा तथोनरुम सह सूर्य इसके बाद अनुद्ध जी का विवाह और शत्रु का वध दोनों प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर भगवान के आश्रित बलराम जी आदि यदुवंशी नव विवाहिता दुल्हीन रोचना के साथ अनरुद्ध जी को श्रेष्ठ रथ पर चढ़ाकर भोजकट नगर से द्वारकापुरी को चले आए इस श्रीमद्भागवते महापुराणे बारहश्या चैतायाम दसम स्कंधे उत्तरार्धे अनुद्ध विवाहे ऋक्मी वधो नामकष्टी तमोध्याय